पूर्णमिदं पूर्णमद पूर्णा पूर्णस्य मुदच्यते पूर्णश पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शातिशा शांति शंकर केशवं केशववातरायण भाष्यन्दे भगवत पुनः ईश्वरोत्मे मूर्तिभागिने गुरुमतहाय दक्षिणा मूर्तें नमः ओं शाम शांति शांति नेट वालों को तो दुर्घटना हो ही गई है तो दिखते नहीं है। तो अभी न, का निरूपण हो रहा था इसमें श्रुति अर्थ पाठक पाठ श्रुति अर्थ पाठ स्थान मुख्य प्रवृति ऐसे छह कहा गया श्रुति और अर्थ ये दोनों का विचार हो गया आगे पाठ के लिए कहते हैं श्रुति से क्रम निरूपण होता है जहाँ साक्षात वाचक शब्द है और साक्षात वाचक शब्द कहीं क्रम को कहता है अथवा पदार्थ जो कि क्रम विशिष्ट क्रम विशिष्ट का पदार्थ कथम होता है और आगे अर्थ क्रम कहा गया उसके लिए दृष्टान्त दे दिए कि अग्निहोत्र जो होती अबागुपचती पाठक्रम के अपेक्षा वहां अर्थक्रम बलवान दिखा करके प्रथमे यवागुफा बाद में अग्निहोत्र बने अभी आगे पाठक्रम दिखाते हैं पृष्ठा एक सौ चौबीस पदार्थ बोधक वाक्या यह क्रम सब सपाठ क्रम पदार्थ क्रिया यागा क्रिया इसका बोधन कराने वाले जो वाक्य वो उनका यह क्रम वाक्यों का क्रम अर्थात वाक्य जहाँ पढ़े गए हैं उनका जो क्रम उसी पर ही पाठ पाठ्यक्रम कह दिया गया यह क्रम पाठ क्रम पाठश्य क्रम इति पाठ पाठ्यक्रम वाक्यानाम पाठ तस्क्रम क्रियाबोध हुआ तो क्रियाबोध हुआ तस्माच पदार्था क्रम आश्रियते पाठ पाठक्रम से पदार्थों का क्रम आश्रय किया जाता है ये नी क्रमेण वाक्या पठिता वा क्रमेण अधीता अर्थ प्रत्यय जनयंथी ये नी क्रमेण वाक्यानि पठितानि जिस क्रम से वाक्य पढ़े गए हैं तेनेव क्रमेण अधितानि जैसे पढ़े गए हैं ऐसे पढ़ेंगे जैसे वहाँ है श्रुति में ऐसे यू अध्ययन करेगा तेना क्रमेणा अधितानि जैसे अध्ययन करेगा जिस क्रम से अर्थ प्रत्यय तैना होगा अर्थ का प्रत्यय ज्ञान तो जिस क्रम में वाक्य है उसी क्रम में से अध्ययन करेगा उसी क्रम से ज्ञान भी होगा अनुष्ठान में क्रम से आगे कहते हैं यथा प्रत्यय से पदार्थान अनुष्ठान तो जैसे प्रत्यय होगा पदार्थों का अनुष्ठान भी ही करेगा स च द्विविध मंत्र पाठ हो ब्राह्मण दो प्रकार के पाठ होता है त्र आग्नेय अग्निशोमीय त्याज्ञावाक्या पाठाद यह क्रम आश्रियते त मंत्र पाठात्य आग्नेग ये पूर्णिमा में होगा अग्निशोमीय ये पूर्णिमा में होगा दर्श पूर्णमास का ये पूर्णिमा में होने वाला आग्नेय अग्निशोम्य उपांसु ये तीन पूर्णिमा में होते हैं तो इनका जो याज्ञ और अनुवाक्य यज कह करके होता जो मंत्र पढ़ेगा उसको कहा जाएगा याज्ञ और अनुग्रही कह करके होता जो मंत्र पढ़ेगा उसको अनुवाक्य कहा जाता है तो इनका जो पाठ कहते हैं मंत्र पाठ अर्थात मंत्र क्रम में ये मंत्र अंश में है वो क्रम यह क्रम आश्रय थे सद मंत्र पाठ क्योंकि मंत्र में जिस क्रम में पढ़ा गया वही क्रम आश्रय कर लें सच अयम मंत्र पाठ हो ब्राह्मण पाठात बलियान अर्थात कहीं आएगा कि मंत्र भाग में याज्ञ्या अनुवाक्या का कुछ क्रम है ब्राह्मण भाग में क्रिया का क्रम रहेगा तो क्रिया का क्रम कुछ अलग मिलेगा अर्थात जैसे अग्निदेवता का आमंत्रण करने वाला मंत्र है आगे सोम देवता का आमंत्रण करने वाले मंत्र आगे इंद्र का आमंत्रण करने वाले मंत्र ऐसे मंत्र क्रमों में है जहाँ क्रिया का कथन हुआ है ब्राह्मण वाक्य में यह हो गया पहले इन्द्र का क्रिया लिख दिया आगे अग्नि का क्रिया लिख दिया आगे सोम का क्रिया लिख दिया अभी जहाँ आवाहन करने का मंत्र है वहां जो क्रम है अनुष्ठान करने वाले के जगह में क्रम अलग है ये दोनों में अभी से होगा तो कहते हैं मंत्र पाठ का क्रम और ब्राह्मण पाठ का क्रम ये दोनों में विरोध हो गया अभी कौन सा क्रम लेंगे इसके लिए कहते हैं सच एम मंत्र पाठ हो ब्राह्मण पाठ आद तो बलिया मंत्र पाठ हो बलवान हो गए ब्राह्मण पाठ की अपेक्षा क्यों ये ब्राह्मण वाक्य क्या करेंगे कर्म से बाहर रह करके कह देंगे आपको ये कर्म करना है ये कर्म करना है ये कर्म करना है किंतु मंत्र सब क्या है कर्म होने का समय में उच्चारण होंगे तो जिस क्रम में मंत्र वो पढ़ा है उसी क्रम से मंत्र उच्चारण करेगा तो मंत्र उच्चारण जिस क्रम से करेगा अनुष्ठान भी उसी क्रम में उसका बुद्धि में उपस्थान हो जाएगा तो इसलिए मंत्र पाठ क्रिया का क्रम को निर्धारण करेगा क्योंकि मंत्र पढ़ने का समय में उसका बुद्धि में उसी क्रम से मंत्र आएंगे तो इसलिए क्रिया का अनुष्ठान भी उसी क्रम से होगा ब्राह्मण पाठ में किन्परीत क्रम है कहते ब्राह्मणों का कार्य होता है कह देगा कि यह क्रिया होगा ये क्रिया होगा ये क्रिया होगी तो वो क्रम निर्धारण करेगा जहाँ मंत्र नहीं है क्योंकि मंत्र तो स्मरण होंगे सीधा चलेंगे जैसे स्मरण हुए तो उसी मुताबिक उसको क्रिया भी कर लेना है, तो है वहां ब्राह्मण भाग से क्रम निर्णय होगा इसको आगे भी कहेंगे सच मंत्र पाठ हो ब्राह्मण पाठात बलियान अनुष्ठान ब्राह्मण वाक्य अपेक्षा मंत्र पाठ से अंतरंगत्वा कैसे दिखाते हैं ब्राह्मण वाक्यम में ही प्रयोगाद बहिर एव इदम कर्तव्य कर्तव्यमिति अवबोध्य कृतार्थम ब्राह्मण वाक्य प्रयोग अनुष्ठान से बाहर अनुष्ठान आरम्भ करने से पहले कह देगा ये करना है वो करना है वो करना है इतना कह करके कृतार्थ हो गया मंत्रा पुनः प्रयोग काले व्याप्रिय व्यापार करते हैं मंत्र का व्यापार तो प्रयोग काल में कर्म करने का समय में होगा अनुष्ठान क्रमश स्मरण क्रम अध मंत्र जैसे जैसे स्मरण होंगे अनुष्ठान भी उसी क्रम से करना होगा स्मरण क्रमश अनुष्ठान क्रम स्मरण क्रम को का अधीन है और स्मरण क्रम से च मंत्र क्रम अध क्रम अर्थात मंत्र पाठक्रम इसलिए अंतरंगो अयम मंत्र मंत्र में जो पाठ्यक्रम है वो अंतरंग है तो जिस क्रम में मंत्र पढ़े गए हैं उसी क्रम से स्मरण होगा उसी क्रम से अनुष्ठान होगा और प्रयाजान प्रयाजों का जो अनुष्ठान होना है समिधो यजति तनु पातंग यजति ईडो यजति वरहिर यजति स्वाहाकार यजति इस प्रकार के एवं विध पाठ्यक्रमात यह क्रम तो यहाँ प्रयाज पांच प्रयाज होते हैं इनका पाठ क्रम से यह क्रम सब्राह्मण पाठ क्रमात् क्योंकि यह पांच कर्मों को कहता है समित याग करना है तनुन्पात तो करना है एड़ो करना है ये करना है करना है ऐसा कहता है तो ये सब कार्य कर्म का विधान करने वाले वाक्य हो गए ये ब्राह्मण पाठ है तो कहते हैं कि आप तो कह दे ब्राह्मण वाक्य जो होंगे वो अनुष्ठान से बाहर रह करके कर्म का विधान करके चरितार्थ हो जाएंगे फिर ये क्रम क्यों कहेंगे उसके लिए कहते हैं यद्यपि ब्राह्मण वाक्यानि ने अर्थम विधाय अर्थम अर्थात जो कर्म उसका विधान करके कृतार्थनी चरितार्थ हो गए तथापि प्रयाजादीना क्रम स्मारकातर से प्रयाज आदि के लिए क्रम स्मरण करवाने के लिए कोई मंत्र भाग में वाक्य नहीं है नहीं होने से तानी एवं ब्राह्मण वाक्य नहीं है क्रम स्मारक स्वीक्रिय ये ब्राह्मण वाक्य कर्म का विधान भी कर दिया और क्रम को भी कहेगा क्यों वह मंत्र वाक्य है नहीं तो ये पाठ क्रम से पदार्थों का क्रम निर्णय होता है तो श्रुति अर्थ पाठ तीन हो गया आगे कहते हैं में 126 छब्बीसपृष्ठा में टीका में तृतीय पंक्ति का अंतिम दयाजा अनुष्ठानक्रम समिधो यजति तनुन तनुपात यजति ईडो यजति यजति बर्यजति स्वाहकार यजती, यजती, यजती, यजती ब्राह्मणपाठक्रमा स्वीक्रिय तो पाठ मंत्र अंश नहीं है ये तीन हो गए श्रुति अर्थ पाठ आगे है स्थान जहां मंत्र पाठ पाठ होता है ब्राह्मण नहीं करेगा मतलब ब्राह्मण का क्रम अगर मंत्र से कुछ विपरीत हो गया वो, वो निर्णायक नहीं होगा नहीं तो मंत्र पाठ तो उनका ब्राह्मण तो जो पाठ में अनुष्ठान हाँ मंत्र पाठ बलवान है अगर मंत्र पाठ नहीं है ब्राह्मण पाठ निर्णय करेगा क्रम जहाँ मंत्र पाठ है वहाँ मंत्र पाठ का क्रम ही आश्रय किया जाएगा अभी चतुर्थ कहते हैं स्थानम स्थानम नाम एक सौ सताइस पृष्ठा स्थानम नाम उपस्थिति ही। अर्थात तो उपस्थित तो कौन हो जाएगा उसी का क्रम ग्रहण होगा तो उपस्थित कैसा होगा इसको कहते हैं कि एक जगह में तीन आ जाते हैं मतलब दृष्टांत देने के लिए अब ये तीनों में से किसको पहले करेंगे कहेंगे कि अन्यत्र कहीं कहा गया कि इसके बाद इसको करिए तभी इसके बाद इसको और जो इसको कहते हैं अभी हमारे सामने इसको मिल और उसके साथ दो मिल करके तीन खड़े है तो इसके बाद इसको करना था अन्यत्र हमारा बुद्धि में है इसके बाद इसको करना है किंतु अभी इसको इसके बाद इसका वो तो हम कर दिया अभी किंतु जो बाद में जो करना है इनमें तीन खड़े हैं इनको किसको लेंगे कहेंगे वहां जो संस्कार पड़ा है इसके बाद उसको करना है इसलिए तीनों में से उसी को लिया जाएगा क्यों उसके बाद इसको करना ये संस्कार हैं तो इसको दूसरा को नहीं लिया जा सकता है क्योंकि इसके बाद इसको करना है ऐसे अन्यत्र वाक्य हैं मतलब बाद में होने वाला तीन है प्रथम में होने वाला एक है प्रकृति में प्रथम में होने वाले के बाद बाद में होने वाले से एक कहा गया प्रकृति में अभी किन्कृति में प्रथम में होने वाले के बाद बाद में होने के लिए तीन खड़े हैं तो यहाँ कह दिया जाएगा की यहाँ के विकृति तो में सीधा ऐसे निर्णय नहीं हो पा रहा है अगर ऐसा हो जाएगा तो प्रकृति विकृति कर्तव्य सीधा हो जाएगा यहाँ थोड़ा अंतर है दृष्टांत तो देने के लिए इतना कह दिया वहाँ जैसे हुआ है यहाँ इसी प्रकार के थोड़ा ले लेंगे तो क्यूँ अतिदेश होकर के इसी प्रकार के हो जाएगा तो तो, किंतु यहां पूर्णतया तो अतिदेश प्राप्त नहीं हो पा रहा है अगर हो जाएगा तो अतिदेश से पूरा हो जाएगा स्थान फिर क्यों आवश्यक है थोड़ा अंतर है इसको बताते हैं इसलिए अच्छा यहां घटना ऐसे है सात एक सौ बत्तीस पृष्ठ एक सौ तीस देखिए 130 सौ तीस पृष्ठ संख्या टिप्पणी संख्या दो साद्यस्क्र याग एक ही याग का नाम है ज्योतिषम प्रकृति है ये साध्यस्क्र एक विकृति याग है ये साध्यस्क्र का अर्थ कहते हैं सद्य क्री से निष्पन्न सद्य क्रय किया गया ज्योतिषम याग जो होता है प्रथम दिन दीक्षा होगी द्वितीय दिन सोम क्रय होगा तृतीय दिन विराम रहेगा चतुर्थ दिन प्रथम दिन आरंभ होगा तो औपवसती दिन में अग्निशोम्य पशु होगा ये 107 सौ में चित्र दिया था द्वितीय दिन कहते हैं सुतिया दिन जिस दिन सोम का सवन होगा रस निकाला जाएगा तो उस दिन अनुबंध पशु और तृतीय दिन अवभृत दिन कहते हैं उसी दिन और एक ना, उस दिन, दिन अनुबंध पशु प्रथम दिन अनु अग्निशोमीय पशु द्वितीय दिन सवनीय पशु तृतीय दिन अनुबंध पशु तीन पशु का कर्म होना है ज्योतिष में याग में किंतु तीन दिन में होंगे कर्म तीन दिन होगा उससे पहले तीन दिन पहले से दीक्षा होगी होगी तो प्रथम दिन दीक्षा द्वितीय दिन सोमकरण तृतीय दिन विश्राम आगे तीन दिन कर्म होगा किन्तु ये जो ये हो गया प्रकृति ज्योतिष और विकृति साद्यस्क्र में कहते हैं सद्य क्री आज ही खरीदा गया तो विकृति में अर्थात सभी एक दिन में हो जाएगा जो छह दिन में प्रकृति में हुए हैं विकृति में एक दिन में सब होगा तो उसके लिए आगे वाक्य देते है सद्यस्क्री से निष्पन्न है जिसका अर्थ साध्यस्क्रो नाम सद्य सोम क्रय विशिष्ट सोमयाग विशेष एक सोम है किंतु सद्य सोम क्रय विशिष्ट उसी दिन होगा इसको व क्रय होगा नहीं लग रहा है अर्थात पूर्ण मात्रा में नहीं लग रहा है इसके अतिरिक्त उसी में उसी एक दिन सारी क्रियाएं बड़ी जल्दी जल्दी में होती है क्योंकि उसी दिन सोम करेंगे उसी दिन दीक्षा होगा उसी दिन सोम होगा उसी दिन ये तीनों दिन का कार्य एक ही दिन में होगा तो कितना जल्दी करना पड़ेगा इसलिए कहते हैं जल्दी जल्दी करना पड़ेगा तो वाक्य है सद्यो दीक्षय सद्यः सोम क्रीणती इत्यादि श्रुति प्रकारण सर्व अंगजात यद्यवेदी याग विशेष सर्वं अंगजातम् सभी अंग दीक्षा सोमकरण तीनों पशु का कार्य ये में सद्य एव अनुष्ठेय सद्य उसी दिन ही अनुष्ठान किया जाएगा स एका दिन अनुष्ठेय एक अनुष्ठेय याग विशेष पूरा सोमयाग जो छह दिन में होना चाहिए वो एक दिन में किया जाएगा उसको साध्य कहा गया जो हो जाएगा हाँ अर्थात तो पूरा पूरा ऐसे नहीं हो पा रहे तो, हाँ कुछ स्थान पर होता है तो इसलिए उसको लेकर के क्रमों का निर्णय ठीक नहीं हो पाएगा तो स्थान क्रम में यहाँ दिखाते हैं यहाँ अभी शंखा क्या आ रहा है कि प्रकृति में तीन दिन में तीन पशु का कर्म होना है किंतु ये साधि उसका विकृति में वाक्य है कि सह पशु आलम तीनों पशु को एक साथ आलोम करे स्पर्श करे मतलब उनका अर्पण करे अभी तीनों पशु का एक साथ कर देगा प्रकृति में तो किन्तु अलग अलग दिन में किया जाता था अभी तीनों पशु को एक साथ किया जाएगा तो कर्म किंतु आप जिस क्रम में प्रकृति में है इसी क्रम में करते चलेंगे तो होने से प्रथम दिन का कुछ कर्म है उसके बाद पशु का प्रथम दिन पशु का है आगे प्रथम दिन का बाकी कर्म है फिर द्वितीय दिन में कर्म है पशु है फिर आगे बाकी कर्म है तब पशु और दूसरा पशु के बीच में सब कर्म है किंतु विकृति में सादेश कर्म कहा जाएगा कि, कि सह पशुन आलभ है तो तीनों पशु का काम एक साथ करना है एक के एके बाद, एके बाद एक के बाद एक अर्थात अभी पशु बाद में कुछ कर्म फिर पशु फिर कर्म ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि विकृति में बाकी कहता है की सह पशु नलब तीन पशु का काम एक साथ करना पड़ेगा एक साथ अर्था तो पहले एक पशु कर देंगे फिर एक पशु कर देंगे फिर एक पशु कर देंगे बीच में अन्य कर्म नहीं आना है अगर बीच में अन्य कर्म आ जाएगा फिर सह पशु न लगभ तो नहीं हो पाएगा तभी अगर तीनों पशु को एक साथ करेंगे किस कर्म के बाद तीनों पशु को कर देंगे मान लीजिए कि प्रथम दिन में कुछ तीन चार कर्म था उसके बाद प्रथम पशु था अगर हम सोचेंगे कि अभी प्रथम दिन में पशु जिस समय में था उसी समय में तीनों पशु को कर देंगे ये हो सकता है अथवा द्वितीय दिन प्रथम दिन कर्म पशु को छोड़ के बाकी सब कर लेंगे द्वितीय दिन कर्म करेंगे द्वितीय दिन में जहां पशु था उसी जगह पर तीनों पशु को कर देंगे क्योंकि पशु तीन तो एक साथ करना है इसी प्रकार की प्रथम दिनों का कर्म कर लेंगे द्वितीय दिनों का कर्म कर लेंगे तृतीय दिनों में जहां पशु है वहां तीनों पशु को कर लेंगे तो ये तीन हमको विकल्प प्राप्त होता है क्योंकि बाकी है पशुओं को एक साथ करना है कर्मों को एक साथ करना है और कुछ नहीं है पशुओं का कर्म एक साथ करना है एक दिन एक दिन में सारे कर्म हो जाएंगे तो अभी कौन सा दिनों का कर्म के पास सारे पशु करेंगे सारे कर्म तो एक ही दिन में होगा अभी किस जगह पर लेकर कर तीनों पशु को करेंगे क्योंकि तीन दिन का कर्म छ दिन का कर्म आप एक ही दिन में कर रहे हैं क्रम से चलते रहेंगे खाली पशु तीन को किधर करेंगे जब कर्म का क्रम चलेगा जिस जगह में प्रथम दिन पशु का क्रम आ जाएगा हम उसी जगह पर कर सकते हैं नहीं करेंगे तो आगे फिर कर्मों का क्रम चलेगा जहां द्वितीय दिन पशु का क्रम आ जाएगा वहीं तीनों को कर देंगे तो इस प्रकार की अभी विचार करेंगे कि कहाँ करना है हाँ, तो तो तो दूसरे दिन तीसरे दिन, दिन अच्छा ठीक है हम थोड़ा तो दृष्टान्त देते हैं प्रथम दिन में आठ कर्म है द्वितीय दिन में सात है तृतीय दिन में छह है दृष्टान्त के लिए तो आठ सात पन्द्रह छह इक्कीस कर्म कुल मिलाकर के हुआ प्रथम दिन में चतुर्थ कर्म है पशु द्वितीय दिन में तृतीय कर्म है पशु और तृतीय दिन में द्वितीय कर्म है पशु द्वितीय कर्म अर्थात क्रम के अनुसार अर्थात अगर आप प्रकृति के अनुसार चलेंगे कि चतुर्थ में एक पशु आएगा आगे और चार हो जाएंगे द्वितीय दिन में और दो हो जाएंगे, छ बीच में छ कर्म रहेगा आगे और एक पशु आएगा फिर आगे उस दिन का और तीन कर्म है द्वितीय दिन का और एक कर्म है तीन कर्म होने के बाद और एक पशु आएगा कर्म अंतर हो रहा है हाँ कर्म अंतर हो रहा हाँ। है अर्थात तो इतने कर्म एक पशु से दूसरे पशु का इतने कर्म अंतर है तो अभी विकृति में जब चलेंगे कर्म तो उतने ही होंगे इक्कीस कर्म होंगे पूरा एक ही दिन में इक्कीस कर्म होंगे तो तो बाद तो तो में अर्थात तो तो तो ये जो इक्कीस तो तो तो तो तो कर्म होंगे अभी इक्कीस कर्म में प्रकृति में चतुर्थ में एक पशु था अष्टम में नवम में एक पशु था न चतुर्थ में एक पशु था फिर चार तीन सात चार ग्यारह बारह द्वादश में एक पशु था अर्थात कर्म का जो क्रम चलेगा चतुर्थ में एक पशु द्वादश में एक पशु फिर और तीन दो पांच अर्थात तो फिर अष्टादश में एक पशु था अच्छा वो जो, जो क्रम है वो वो एक ही दिन में पूरा इक्कीस का कर्म का उसी क्रमब्ध चलेगा एकी एकी तो होने से आप अभी चतुर्थ द्वादश और अष्टादश ये तीन स्थान पर पशु प्राप्त है क्रम में किन्तु यहाँ कह रहा है की एक ही जागा पर अब तीन पशु करना पड़ेगा तो इसलिए आपको या तो चतुर्थ में तीन पशु कर लेना पड़ेगा नहीं तो द्वादश में तीन पशु कर लेंगे नहीं तो अष्टादश में तीन पशु कर लेंगे ये पशु तीन को एक स्थान पर करना पड़ेगा बाकी कर्म का तो क्रम रहेगा ऐसे ही तो ये विचार आने से कहते हैं किस कर्म जो है कर रहे कर्म उसमें जो पशु का जहां वहाँ तीनों का तो पशु का स्थान कहाँ है चतुर्थ द्वादश अष्टादश तो आप अभी किस स्थान पर तीनों पशु को कर लेंगे ये विचार चल रहा है तो यहाँ कहेंगे कि देखिये एक सोमयाग है सोमयाग में मुख्य होता है सोम सवन करना रस निकालना तो इसलिए रस निकालना महत्वपूर्ण होने से वही पशु को प्रथम करना है तो रस निकालना कार्य किस दिन है कहते हैं बीच वाला दिन में है सवन यो सुत्यादि न कहते हैं बीच वाला दिन में है तो ठीक है अर्थात निर्णय हुआ कि बीच वाला दिन में ही तीनों पशु को करेंगे अर्थात द्वादश स्थान पर है वो तो वही तीनों पशु का कर लेंगे तो द्वादश स्थान पर तीनों पशु का करेंगे ठीक है इतना हमको प्राप्त हो गया एक हेतु तो ये हुआ कि सोम सवन प्रधान है दूसरा है कि अगर प्रथम मतलब चतुर्थ स्थान पर तीनों पशु को करेंगे तब द्वादश स्थान पर से शिफ्ट करना मतलब हटाना पड़ेगा आपको चतुर्थ में लाना पड़ेगा और अष्टादश से चतुर्थ में लाना पड़ेगा ये कितना अभी क्रमों आपको पार करना पड़ता है किंतु तो अगर आप द्वादश में करेंगे चार वाला को द्वादश में ले जाएंगे अष्टादश वाला को द्वादश में ले आएंगे इसमें स्थान और अतिक्रमण आपको कम लगेगा नहीं तो चतुर्थ में अगर तीनों को करेंगे उनको अधिक स्थान से वो अतिक्रमण करवाना पड़ेगा ये दोनों कारण के चलते कहा जाएगा कि आप बीच वाला जो द्वादश स्थान पर ही तीनों पशु कर दीजिए ठीक है अभी द्वादश स्थान पर तीनों पशु करना है तो पशु में क्रम कैसा रखेंगे अभी निश्चय हो गया कि उसी द्वादश स्थान पर होगा अभी प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसा पशु रखेंगे अथवा क्या क्रम रखेंगे तो कहेंगे आपको प्रकृति में स्मरण है कि द्वादश स्थान में जो एकादश स्थान में जो क्रिया होती है एकादश स्थान का क्रिया है कि अश्विन पात्र ग्रहण उसके बाद प्रकृति में है कि उसके बाद शवनीय पशु कार्य होता है अब जब अभी क्रमों में चल रहे हैं अब अभी एकादश कर, कर, कर्म कर लिए हैं एकादश कर्म हो गया अश्विन पात्र ग्रहण उसके बाद बुद्धि में क्या आएगा अश्विन पात्र ग्रहण होने के बाद सवनीय पशु बीच वाला पशु आना है तो इसीलिए तीनों में से बीच वाला पशु पहले कार्य हो जाएगा क्यों कहने पशुओं का क्रम के बारे में नहीं कहा गया कहा कि सह पशु ना अलग है एक साथ कर दीजिए उसमें क्रम नहीं कहा गया इसलिए एकादश कर्म के बाद द्वादश में अगर आपको पशु कर्म हो रहा है तो एकादश के बाद जो पशु प्रकृति में है वही पशु पहले हो जाएगा होने के बाद ठीक है अर्थात द्वितीय पशु पहले कार्य हो गया आगे प्रथम तृतीय रह गए अभी उनका क्रम क्या करेंगे कहते उनका क्रम में और तो कोई बात ही नहीं इसलिए प्रकृति में जैसा है कर दीजिए अभी और कोई अंतर नहीं पड़ेगा उनका तो स्थान और अतिक्रमण समान हो रहा है तो इसलिए आप दो एक तीन इस क्रमों से पशुओं का कर्म कर देंगे तो ये हुआ स्थान से निरूपण हुआ स्थान अर्थात एकादश कर्म करने के बाद बुद्धि में जो उपस्थित तो हुआ उसी को ही स्थान मिल जाएगा एकादश कर्मो आश्विन पात्र ग्रहणम उसके बाद बुद्धि में आ गया सवनीय पशु जो बीच वाला पशु इसलिए ये स्थान प्रमाण से सवनीय पशु प्रथम होगा स्थान भी हाँ प्रकृति का पंक्ति देखेंगे स्थानम नाम उपस्थिति उपस्थिति अर्थात बुद्ध उपस्थिति यश्य ही देशे यो अनुष्ठिय जिस देश में देश अर्थात यहाँ काल जिस काल में जिसका अनुष्ठान किया जाता है तत्पूर्वतने तो तो पदार्थे कृते अर्थात तो अभी पूर्वतन पदार्थ हो गया अश्विन पात्र ग्रहणम वो जब कर दिया जाएगा स एव प्रथम उपस्थित होती अभी जो द्वादश है शवण्य पशु वही प्रथम उपस्थित हो जाएगा इति ुक्तम तस् प्रथम अनुष्ठानम इसलिए वो प्रथम अनुष्ठान होगा अतएव एव अग्निशोमीय शवनीय अनुबंधिया नाम ये तीन पशुओं का नाम हो गया 107 सौ में इसका चित्र दिया गया है ये तीन पशुओं का शवनीय देशे सह अनुष्ठाने कर्तव्य अर्थात स्वयं अभिशप धातु से अन्यर प्रत्य हो गया अर्थात तो जिस दिन में सोम रस निचुड़ा जाएगा उसी दिन में सह अनुष्ठ कर्तव्य एक साथ तीनों पशु का कार्य करने से आदो सवनी पशुर और अनुष्ठान हो पश्चात पहले सवनीय पशु का अनुष्ठान करेंगे बाद में दोनों का तस्मिन देश तो सवनीय पशु का देश में आश्विन ग्रहण अनातरम सवनीय से प्रथम उपस्थिति अश्विन अर्थात सवनीय पशु का कार्य होने से पूर्व काल में प्रकृति में आश्विन पात्र का ग्रहण होता है आश्विन पात्र जिसमें सोम सवन किया जाता है वो पात्र का नाम आश्विन पात्र जिसमें सोमरस रखा जाता है उसके अन्तरम सवनीय से एव उपस्थिति प्रकृति में इसलिए यहाँ भी सवनीय का उपस्थिति हो जाएगा तथा तो ही अभी समझा रहे हैं ज्योतिषो में त्रय तीन पशु याग है इति तीन पशु अग्निशोमीय शवनीय आनुबंध्यिन्न देशा देश काल अग्निम्य औपवस्ये अन्नी ऊपव्य प्रथम दिन को कहते हैं उस उदि अग्निम पशु का कार्य होगा शवनीय सुत्याकाले सुत्याकाले सुत्याल अर्थात जिस दिन सोम का रस निकाला जाता है क्योंकि कहते हैं सूत्या काल है अर्थात बीच वाला दिन में और अनुबंधी अंत्य अवभृत स्नान होता है तृतीय दिन का प्रातः काल उसके बाद अनुबंधीय पशु का कार्य होता है तो ये तीन दिन में अलग अलग दिन में अलग अलग पशु का कार्य होते हैं, और साध्यस्क्रो नाम याग विशेष एक विकृत याग है सोम याग है विकृति याग है सच अव्यक्त अभ्यक्त अर्थात इसका सारे अंग नहीं कहे गए हैं विकृति याग है अव्यक्त एक सौ अठाइस में देखिए संस्कृत टीका द्वितीय पैराग्राफ का तृतीय पंक्ति अव्यक्त प्रतिक्रिया उसके आगे स्वार्थ चोदित देवता रहित इस कर्म में देवता कौन होंगे इसका नहीं कहा गया तो इसलिए ये कर्म तो नहीं दिया गया इसका देवता कौन होंगे कहते प्रकृति को देखना पड़ेगा प्रकृति में जो देवता है यहाँ भी वही देवता होंगे तो स सच साध्यस्क्र अव्यक्त ज्योतिष विकार है ज्योतिष हो गया प्रकृति ये हो गया विकृति याग अर्थ ते त्रयो अपी पशु याग प्राप्त ये तीन पशु याग में अतिदेश से प्राप्त हो जाएंगे क्योंकि उसका प्रकृति हो गया ज्योतिषोम ज्योतिषम में तीन पशु याग है अभी साद्यस्क्रम भी ये तीन प्राप्त हो जाएंगे तेषाश ये जो तीन पशु याग प्राप्त हो गये तेषाश तत्र तथा साद्यस्क्रम साहित्यम श्रुतम साध्यस्क्रम ये तीन पशु याग का साहित्य कैसे सह पशु आलभित पशुओं का एक साथ आलोभन करे तच्च तो तो साहित्यम ये जो श्रुतम साहित्यम सह पशुनाल भेत सह सह साहित्य एक साथ शवनीय दे अर्थात तो जिस दिन सोम रस निकाला जाता है उसी दिन में करना है तो क्यों उस दिन में करेंगे कहते हैं तस् प्रधान प्रत्याशत्य सोम रस निकालना ये प्रधान कर्म है क्योंकि सोम याग है तो प्रधान प्रत्याशत्य प्रधान कर्म का प्रत्याशत है और स्थान अतिक्रम साम्या बीच वाला स्थान पर अगर तीनों पशु को करेंगे दोनों पार्शो का समान अतिक्रम होगा और सबन देशे ही अनुष्ठाने अगर सबन बीच वाला देश उस दिन अगर अनुष्ठान करेंगे अग्निशोमीय अनुबंध यो स्व स्व स्थान अतिक्रमो भवती देखिए चित्र दिया है 131 एक तीन एक प्रथम चित्र कहते हैं अग्निशोमीय पशु सवनीय पशु अनुबंधीय पशु अगर सवनीय पशु के स्थान पर तीनों का करेंगे अग्निशोमीय पशु का एक स्थान अनुबंधीय पशु का एक स्थान अतिक्रमण करना पड़ेगा अगर अग्निशोमीय पशु के स्थान पर तीनों करेंगे अर्थात प्रथम दिन में सवनीय को एक स्थान आना पड़ेगा अनुबंधियों को दो स्थान आना पड़ेगा और इसी प्रकार के अगर अनुबंधी तृतीय दिन में तीनों पशु करेंगे अग्निशोम्य को दो स्थान और सवनियों का एक स्थान तो अधिक स्थान अतिक्रमण करना पड़ेगा इसलिए सवनिय देश में ही कर लेंगे स्थान अतिक्रमण कम होगा अभी एक सौ पृष्ठ में जहा पाठ चलता है शवनीय देश ही अनुष्ठाने अग्निशोमीय अनुबंधीय यो हो स्वस्व स्थान अतिक्रमो बहुत अर्थात स्व स्व मात्र अतिक्रमो बहुत अन्य स्थान को अतिक्रमण करने का जरूरत नहीं और अग्निशोमय देशे अनुबंधी देशे है व अनुष्ठान अग्निस्वीय प्रथम दिन और अनुबंधी तृतीय दिन उस दिन में अगर अनुष्ठान करेंगे तो त्रयाणाम स्वस्व स्थान अतिक्रम ये तीनों का स्थान अतिक्रम करना पड़ेगा कैसे कहते अगर प्रथम दिन में हम करेंगे द्वितीय तृतीय का स्थान अतिक्रम करना पड़ेगा तो किंतु बाक़ी है त्रयाणाम अभी यह त्रयाणाम कैसे हो जाता है तो अभी तीनों का शवनीय देश में करने का ये निर्णय हुआ क्योंकि सूत्य अर्थात सवन ये मुख्य है प्रधान है और स्थान अतिक्रम समान होगा ये दोनों हेतु से सवनियो में करना है अगर आप उसको प्रथम अथवा तृतीय में कर दिए तो प्रथम को भी मान लीजिए हम प्रथम में करने का निर्णय लिए। अभी दो हेतु के चलते प्रधान कर्म सोम और अतिक्रम समान इसके चलते बीच वाला में होना था अर्था प्रथम को भी बीच वाला में होना था तभी तो प्रथम को भी बीच वाला में होना था किंतु आप भी प्रथम को प्रथम में कर रहे हैं इसलिए उसका भी स्थान हो गया और द्वितीय को दित्यों को बीच में करना था उसको ला रहे प्रथम में उसका स्थान अतिक्रम हो गया और तृतीय को ले रहे ये सभी का स्थान अतिक्रम होगा ये तरक दे रहे ये कहे हैं इसको थोड़ा मार्क करके रख लीजिए एक पृष्ठा एक दो नौ पंचम पंक्ति में दिया इति त्रयाणाम सु स्वस्थान अतिक्रम अग्नि देशे देश औपवस अग्निशोम प्रथम दिन उसका दिन का नाम हो गया औपवसथ्य दिन उसमें सर्वे सर्वेशा अनुष्ठाने सभी को उसी दिन अनुष्ठान करेंगे उसी दिन में होने वाला था पशु अग्नि वो भी प्रधान सोम बलात् बलावनीय प्रधान सोमयाग है उसका प्रत्याशती सानिध्य बलात् प्राप्त अभी अग्नि सोम्य को भी साहित्य विधि से प्राप्त हुआ था सूत्या काल रूप सवनीय स्थान रूप अग्निशोम प्रथम दिन में था वो भी सूत्या द्वितीय दिन में प्राप्त था क्यों कहते हैं प्रधान का और समान स्थान अतिक्रमण, जो सूत्या काल रूप सवन स्थान रूप प्राप्त था वो भी स्वस्थान <coughs> प्रथम दिन में अनुष्ठान करने पर भी वो प्रथम पशु का भी स्थान अतिक्रमण हो गया आगे एक सौ एक में जहां पार्थ रूप से अग्निशोम्य देशे अनुबंध देशे वा वनुष्ठाने त्रियामी स्वस्वस्थान अतिम तथा इसको और स्पष्ट कर रहे हैं प्रकृत आश्विन कृत्वा प्रकृति ज्योतिष माग उसमें द्वितीय दिन में आश्विन पात्र का ग्रहण करके त्रिब्रित रजु रजु त्रिवृत अर्थात तीन ऐसा होकर के जो रजू होता है तो उसके द्वारा युपम परिवीय युप युप होता है जो स्तंभ स्थापन करते हैं कर्म समय में पशु बंधन करने के लिए तो त्रिवृत रजु के द्वारा वो स्तंभों को परिभीय अर्थात तो उसको पूरा आच्छादन करके स्तंभों में पूरा रजु बांध देंगे आग्नेवनियम पशु सवनिय पशु उपा करो आग्नेग्निदेवता से अग्निठक अग्निदेवता सेवनीय पशु पशुका स्पर्श करता है तो आश्विन पात्र ग्रहण करने के बाद शवनीय पशु को स्पर्श करता है, इति आश्विन ग्रहण हैनतरम शवनीयो विहित ये हो गया प्रकृति में ज्योतिष में इति कारण अतः साध्यस्क्रे अपि जो विकृति साध्यस्क्र वहाँ में भी आश्विन ग्रहणे कृते आश्विन पात्र जब ग्रहण कर लिया शवनीय उपस्थित होतीवनीय पशु पशुहि बुद्धि में उपस्थित हो जाएगा क्यों कहते हैं प्रकृति में आश्विन ग्रहण के बाद शवनीय पशु बुद्धि में आ जाता था अत अत युक्त तस्थान प्रथम अनुष्ठान इतर एव वो पश्चात इसलिए उत्तम ये बात तर्क संगत है स्थान प्रमाण से प्रथम अनुष्ठान सवनीय स्थान अर्थात उपस्थिति बुद्धि में प्रथम सवनीय पशु उपस्थान हो गया तो ग्रहण के बाद प्रथम उपस्थान हो गया बुद्धि में प्रथम आश्विन आश्विन ग्रहण अनंतर सवनीय पशु प्रथम बुद्धि में आ जाएगा द्वितीय पशु तो अर्थात तो यहाँ दो चीज निर्णय हुआ प्रथम है कि हमको बीच वाला दिन में करना है बीच वाला दिन में अर्थात द्वादश स्थान पर करना है ये क्यों कहते हैं प्रधान प्रत्याशत और स्थान अतिक्रमण समान होगा ये एक बात हो गया अभी द्वितीय बात हुआ कि ठीक है उस स्थान पर तो करेंगे किंतु तीन पशु से किस पशु को पहले करेंगे तो इसके लिए कहते हैं स्थान प्रमाण से निर्णय हो जाएगा कि सवन्य पशु प्रथम होगा स्थान तो प्रमाण से तीनों पशु से किस पशु को प्रथम करेंगे ये निर्णय होता है स्थान प्रमाण से यह सवनीय देश में तीनों पशु का करेंगे ये निर्णय नहीं हो रहा है तो स्थान प्रमाण वहां लगता है कि तीनों पशु से कौन सा पशु को पहले करेंगे ये हो गया स्थान प्रमाण आगे है मुख्य मुख्य क्रम से भी मतलब मुखियों का क्रमों के अनुसार अंगों का क्रम निर्णय होता है जैसे कहते हैं ना जहाँ साधना सदन जाएंगे जहाँ उनका अच्छा बहुत मनुष्य आते हैं उनका जो निर्वाण दिवस होता है तो मनुष्य लोग सामने में बैठेंगे कुर्सी में ये जो सो सेवक लोग होंगे ये लोग सो सामने नीचे बैठेंगे क्रम कैसे रहेगा सेवकों का मनुष्य लोगों का जैसे क्रम होगा क्योंकि वो देखता रहेगा इनको ठीक दिया गया नहीं दिया गया वो तो इसलिए मुख्य का अनुसार अंगों का क्रम निर्णय हो तो सही ही होता है तो ये अथवा जिस क्रम से बैठाया गया उसी क्रम से परिवेषण भी करना है क्रम किस क्रम से बैठाया गया कहते हैं कुछ क्रम से बैठाया गया कुछ मतलब ज्येष्ठ कनिष्ठ कुछ मान करके बैठाया गया तो जिस क्रम से बैठाया गया उसी क्रम से परिवेशन होना है प्रधान क्रम के अनुसार अंग का क्रम होना इसको कहते मुख्य क्रम मुख्य हो गया प्रधान तो उनमें जैसा क्रम है अंग का भी ऐसे क्रम होगा प्रधान क्रमेण यो अंगा नाम क्रम स मुख्य क्रम प्रधान क्रम जैसे दर्श पूर्ण में आग्नेय और इंद्रम दधी ये दर्श में होते हैं अमावस्या में तो जिस क्रम में आग्नेय इंद्रम ये मुख्य याग है हुए उनका जो अंग याग वो भी उसी क्रम से होंगे अर्थात तो आग्नेय का अंग कर दिए करने के बाद आगे इंद्रम दधी का अंग याग करेंगे करने के बाद फिर आग्नेय मुख्य याग करेंगे फिर इंद्रम दधी मुख्य याग करेंगे तो ऐसे क्या होगा कहते के आग्नेय अंग इंद्रम दधी अंग आग् मुख्य कर्म इंद्रम दधी मुख्य कर्म अभी सब में एक एक व्यवधान होकर के चला आग्नेय का अंग आगे इंद्रम का अंग आगे आग्नेय कर्म तो आग्नेय कर्म और आग्नेय अंग का बीच में इंद्रम का अंग आ गया और इंद्रम तो का अंग और आगे इंद्रम कर्म बीच में आग्नेय कर्म आ गया तो सर्वत्र एक एक व्यवधान हो गया तो मुख्य चित्र देखिए एक सौ चौतीस एक तीन चार आग्नेय का एक अंग कहते हैं आग्नेय आग्नेबीर अभिघारण अभिघारण घृत को इससे सेचन करना रख करके शुरू में रख ऐसे सेचन करते हैं उसको अभिघारण कहते हैं आग्नेय हविर अभिघारण आगे इंद्रम दधि अभिघारण इंद्रम दधि जो मुख्य कर्म उसका ये अंग कर्म हो गया आगे आग्नेय याग आगे इन्द्र याग देखिये आग्नेय हविर अभिघारण ये आग्नेय का अंग है आग्नेय का अंग आग्नेय याग के बीच में इन्द्रम दधी का एक अंग आ गया क्रम में जैसे दिया है एक दो तीन चार क्रम में लिख दिया इसी क्रम से करना है तो प्रथम हो गया एक नंबर में आग्नेय का अंग दो में आग्नेय दधि का अंग आग्नेय और इंद्र दधी आग्नेय और इंद्र दधी ये दोनों मुख्य कर्म हुए एक नंबर एक दो ये अंग्रह अभिघारण ये आग्नेय का अंग है और इंद्रम अभिघारण ये इंद्र का अंग है एक दो अंग है तीन चार अंगी मुख्य क्रम है तभी क्रम ऐसे अगर रखेंगे आग्नेय का अंग और आग्नेय बीच में एक आ आगे आग्नेय अंग एक नंबर आगने, आगने, एक नंबर है तीन नंबर अच्छा लिख दिया ना हो गया आग्नेंगी तो आग्ने अंगी के बीच में एक व्यवधान रह गया इसी प्रकार की तीन में एक अंग है चार में मुख्य कर्म है जब दो में दो में दो में अंग है चार में मुख्य कर्म है अभी दो और चार का बीच में आग्ने और मुख्य कर्म एक व्यवधान हुआ इसलिए सर्वत्र एक एक व्यवधान हुआ अगर हम विपरीत क्रम कर देंगे जैसे नीचे दिया है, दधि आगे हविर आगे आग्नेय आग्नेय यागो, इंद्र, यागो। इंद्र का बीच में दो व्यवधान आ गया आग्नेय आग्नेय के बीच में कोई व्यवधान नहीं है ये तो अर्थात त्रुटि हो गया क्रम समान नहीं रहा इस प्रकार की एक क्रम होना चाहिए देखिए दक्षिण पार्श्व में दिया याग याग प्रधान याग, नीचे वाला पहले देखिए नीचे वाला सिद्धांतिका है प्रधान याग हो गया अग्नि याग और सान्याय याग शान्याय दुग्ध दधि से जो कर्म होते है उसको शान्याय कहा जाता है तो यहाँ सान्याय अर्थात तो इंद्रम दधि इंद्र देवता संबंधी दधी दे, भी, भी, द्धि मतलब हबीर जिसमें दिया जाएगा वो करना और अंग याग हो गया पूर्व दिनों में सामनाय का अंग होगा और पौरा दिन में आगने पूर्व पहले दिखाते हैं सामनाय दधि के द्वारा होगा दधि के द्वारा होगा तो दोहन आपको पूर्व दिनों में करना पड़ेगा तभी तो भी दधी जमाना पड़ेगा तो इसलिए जिस दिन ये बाकी प्रधान कर्म होंगे उसी दिन आप दोहन नहीं कर पाएंगे उसका पूर्व दिन करना पड़ेगा तो दिखाते हैं अंग में कुछ पूर्व दिन होंगे कुछ पर दिन होंगे पूर्व दिन क्या होगा कहते हैं सारनाय का अंग होगा सार्णा का अंग क्या है साखा शाखा छेदन जो पलाश शाखा छेदन करना है बदसा अभाकरण करने के लिए दोहन करने का समय बचड़ा को हटाने के लिए पलास शाखा से हटाएंगे इसलिए शाखा छेदन करेंगे इसे त्वा शाखा छिन्नति वो मंत्र है आगे बदसा अपाकरणम आगे दोहना ये पूर्व दिन में हो जाएगा आगे पर दिन में क्या होगा कहते हैं पहले आग्नेय का कर्म करेंगे आग्नेय का जो अंग कर्म अवदान अब अभिघारण अबीर आसाधन अवदान अर्थात जो घृत है बैठ गया है उसको खंडन करेंगे ला करके अभिगरण सेचन करेंगे करके उसमें हवीर आसाधन हवीर रखेंगे ये कर देंगे ये किसके लिए कहते कि हैं आग्नेय आग्नेय याग का करेंगे अग्नि देवता के लिए कर दिए आगे सामनाय का अंग करेंगे सामनाय अर्थात इंद्रम दधि वहां क्या करेंगे अवदान अभिगारण और हवीर आसाधन अवदान अर्थात ये दधि को लेकर के हो रहा है और अभिकारण अर्थात आगे हबीर आसाधन हबीर रखेंगे होता है अभकारण अर्थात सेचन करना उसको दधी हो अर्थात घृत हो अर्थात हो इसका सेचन करेंगे उसके ऊपर हबीर रखेंगे कर्मो भाई हमको थोड़ी इतना ज्यादा ही पता है जितना सुने उतना नहीं तो हम नेट में खोज करके देख सकते हैं इसका क्या अधिक है अभिकारणम हम सुन है कि सेचन किया जाता है घृत का तो अभिकारण होता है सेचन किया जाता है और ये जो सन्ना में किंतु जो सेचन किया जाएगा जा, ये घृत का सेचन करके उसमें दधि रूपक हबी को रखेंगे अथवा दधि का सेचन करके उसमें दधि रूपक हबी का रखेंगे ये तो भाई हमको पता नहीं है हबी अर्थात तो? हब तो जो उसके लिए हबी दिया जाएगा हवीश कहते हैं जो पुरुणा इत्यादि कुछ होता है तभी तो आग्नेय का अंग और शान का अंग कर दिए। उसके बाद प्रधान यागा आग्नेय और आग्ने किए अंगो में देखिए पहले आग्नेय हुआ बाद में शानय हुआ और मुख्य कर्मों में भी पहले आग्नेय हुआ फिर बाद में शानय हुआ क्रम समान रहा क्रमस्य। क्योंकि आग्नेय शान आग्नेय शान और प्रथम जो आग्नेय अंग हुआ उसका पूर्व में शानय का अंग हो गया थे शाखा आच्छेदन वो सब अर्थात क्रम के सारा सान्नाय आग्नेयाना आग्नेय असान अर्थात सर्वदा व्यवधान हो हो करके चला पूर्व पक्ष ऊपर में कह रहा है अंग याग प्रधान याग अंग में पहले सामनाय का करना पड़ेगा शाखा छेदन बसा उपकरण दोहनो पूर्व दिन उसमें तो कोई आपका नहीं है आपके हाथ में कोई स्वातंत्र नहीं है वो तो पूर्व दिनो करना ही पड़ेगा किंतु कि दिन क्या करेंगे पहले अवदान अभिघारण हविरा साधन का पहले कर देंगे रेखा उसी मुताबिक दिया है ना तो पूर्व दिनो कर दिए दोहनो इत्यादि पर दिन पहले साना का कर्म कर देंगे ये और फिर का कैसी ऊपर का चित्र पूर्व पक्ष कह रहा है तो पहले सान्य का कर्म कर लेंगे अवदान अभिकारण अभिरा साधन और फिर आग्नेय का अंग करेंगे और फिर पहले आग्नेय का कर्म कर लेंगे फिर साना का कर्म करेंगे ये तो क्रम व्यतिक्रम हो गया तो पूर्व पक्ष का ये दिखाना है तो सिद्धांत कहते हैं कि ऐसे नहीं करना है इसका तात्पर्य हो गया अभी पंक्ति देखेंगे प्रधान 131 प्रधानक्रमें एक सौ एक प्रधानक्रमण युवा क्रम स मुख्यक्रम येन ही क्रमण प्रधानते तेन क्रमण तेज अंगाषीयते चेत जिस क्रम से प्रधान कर्म किया जाएंगे उसी क्रम से उनका अग्र अंगों अनुष्ठान किए जाएंगे तो तदा सर्वेशा अंगाना स्वे ही स्वे ही प्रधानम व्यवधान अपना प्रधान के साथ समान व्यवधान होगा और विक्रमेण अनुष्ठाने अगर विक्रम करके अनुष्ठान करेंगे केशाचित अंगाना स्वेही प्रधान अत्यंत अव्यवधान किसी अंग का था अपने प्रधान के साथ आग्नेय अंग आग्नेय प्रधान अत्यंत अव्यवधान हो गया अव्यवधानम के साथ तत्व यह अयुक्त हुआ क्यों प्रधान विधि अवगत साहित्य बाधापत तयुक्तम ये ठीक नहीं तो है क्यों प्रधान विधि साहित्य बाधापत्य प्रधान विधि में जो तो साहित्य कहा गया था उसका बाद हुआ अर्थात अंग और, और क्रम मतलब प्रधान इनको साथ करना चाहिए अभी आप एक जगह में साथ कर दिए एक जगह को अत्यंत तो व्यवधान कर दिए जहाँ अत्यंत तो व्यवधान कर दिए वहां तो साहित्य साहित्यवाद हो गया अतः तो प्रयोग विधि प्रयोग विधि अवगत साहित्यवादापते प्रयोग विधि प्रयोग प्राशुभाव कथन करेंगे तो अभी तो आप जहां दो व्यवधान कर दिए वहां प्रयोग में साहित्य नहीं रहा इतने व्यवधान हो गया कहते जहां आप एक एक व्यवधान किए वहां भी तो व्यवधान हुआ वहां भी तो प्रयोग में भाव नहीं रहा कहते एक व्यवधान करने से जितना भाव शीघ्र रहा दो व्यवधान करने से बहुत ज्यादा हो गया मतलब व्यवधान हो गया इसलिए कम से कम एक व्यवधान में तो कुछ तो साहित्य रहा दो व्यवधान होने तो साहित्य भंग हो गया तो इसलिए कहते हैं ये न अव्यवधान अभी ऐसा ही वाक्य है ना न अव्यवधानम तेना व्यवहित अभी ये न अव्यवधानम जिसके द्वारा अभ्यवधान होगा ही अच्छा ये व्याकरण का है तो अर्थात जैसे कहते हैं संभव नहीं है वहाँ व्यवधान व्यवहित अभी वो कर्म हो जाएगा तो जैसे कहते हैं है तो और वहाँ निमित्त तो देंगे सार्वधातु आर्धातु को योग। अभी लघुपद को अगर गुणा करना है उसका अव्यवहित तो कर्म में, में सार्वधातु का धातु को रह जाएगा क्या नहीं रह पाएगा और अब सार्वधातु कारधातु को सप्तमी निर्देश करते हैं है तो पर में निमित्त रहना चाहिए तो पर में निमित्त होगा तो उपाधा में कैसे होगा तो इसलिए कहते हैं वहां व्यवधान होने पर भी उसको अव्यवधान माना जाएगा जा। अतः प्रधान क्रमो अंग क्रम हेतु प्रधान क्रम यहाँ अंग क्रमों में हेतु हुआ अर्थात तो अंग का क्या क्रम रहेगा कहते हैं प्रधान क्रम के अनुसार ही अंग का क्रम करेंगे आगे आदो इसलिए आदो आग्नेय आग्नेबीशो अभिगारण पश्चात इंद्र से दत्न हबीर अभिगारण अंगकर्म है पहले आग्नेय का अंगकर्म कर देंगे पश्चात इंद्रश्य दत्न इंद्रम दधि का अंगकर्म करेंगे और फिर आग्नेय इन्द्र याग योह पूर्वापर्यात आग्नेग और इंद्रयाग इसमें पूर्वापरह है थम आग्याग बाद में उनका उनका भी उसी क्रम से करेंगे एवं व्यवधानम इसलिए दोनों अभिघार अभिघारण अंग कर्म अपने अपने प्रधान के साथ एक एक व्यवधान हो करके रहे और व्युतक्रमेण आघारे अगर व्युतक्रम करके अंग कर्म करेंगे तू आग्ने अभिघारण यागयोर अत्यंतम अव्यवधान बिल्कुल अव्यवधान हो गया और व्यवधान दो व्यवधान हो गया तयुक्त एवं बिलकुल आग्नेय अभिघारण कर दिए आग्नेय याग कर दिए अव्यवधान ही नहीं रहा? और इंद्रम में दो व्यवधान हो गया अत्यंत व्यवधान हो गया स मुख्य क्रम पाठ्यक्रम दुर्बल अब ये मुख्य क्रम उसका पूर्व में आया था पाठ्यक्रम ये मुख्य क्रम पाठक्रम से दुर्बल है क्यों है मुख्य क्रमो ही प्रमाणांतर सापेक्ष प्रधान क्रम प्रतिपत्ति सापेक्षत विलंबित प्रतिपत्ति का ये जो मुख्य क्रम ये कहता है कि प्रधान क्रम कर्म जिस क्रम में होंगे अंग कर्म उस क्रम से होंगे तो यहाँ क्रम निर्णय दूसरों का क्रम के अनुसार होता है उसको अपेक्षा करता है मुख्य क्रम ही प्रमाणांतर सापेक्ष प्रमाणांतर से क्या प्राप्त होता है प्रधान क्रम प्रतिपत्ति मुख्य कर्म जो कर्म उनका जो प्रतिपत्ति ज्ञान उसको अपेक्षा करके बाद में ये अंग का क्रम निर्णय होगा इसलिए विलंबित तो प्रतिपत्ति का ये बाद में ज्ञान होगा आप दूसरों का क्रम जान करके इनका क्रम निर्धारण करेंगे ये तो विलंब होगा पाठक्रमश तो निरपेक्ष स्वाध्याय पाठ्यक्रम मात्र सापेक्षत न तथा इति बलबान पाठ्यक्रम तो निरपेक्ष स्वाध्याय पाठ्यक्रम जैसे पढ़ाया गया ऐसे क्रम हो गया मुख्य क्रम है प्रभृति क्रम बलवान ये जो मुख्य क्रम हुआ इसके आगे आएगा उससे बलवान होगा तो ये क्यों बलवान होगा ये प्रभृति क्रम आगे जब देखेंगे फिर ये वाक्य को विचार करेंगे पूर्ण मद पूर्ण मूर्ण पूर्ण मद पूर्ण शिष्य ओ शांति शांति शांति शंकर शंकरचार्यव शूद्रभाष्यतौ वंदे भगवत ईश्वर गुजरात्मी मूर्ति वेद विवागि